इसलिए शास्त्रकार ने एक ही फॉर्मूला दिया मृतु तुम आकाश के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो तो साधना में लगते हैं ठीक विपरीत होता है प्रवृत्ति बहुत आसान है निवृत्ति बहुत कठिन काम चुप बैठो वो असंभव है हाथ पैर बांध के बैठ जाओगे मन को कौन बांधेगा बुद्धि को कौन रोक सकेगा धीरे और सूत्र योगी इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को निरुद्ध कर दो और स्वरूपानुकार वृत्तियों को बनाना यह अत्यंत कठिन काम इसलिए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति इस बात को जानकर हर शोकों को त्याग सकता है जो इस बात को जान लेता है धीरे अध्यात्म योग से ही वह परमात्मा स्वरूप को हम जान सकते हैं कार्य गोडम गहनमिष्ट प्राकृत विषय विकार क्यों विज्ञान प्रचंद गहन देश प्रवेश कह रहे हो क्योंकि प्राकृत जो विषय और विकारों का जो विज्ञान है ऋषात्म विकारों का जो विज्ञान के द्वारा ढका हुआ तथा तो से ढक गया और ठंडी में तो दस कोष हो जाता है <laughs> से बुनिया स्वेटर ये वो दिन बांधने पड़ते हैं ना ये और पांच कुछ बढ़ जाते है इसको तो खैर गर्मी होते उतार देते हो लेकिन अज्ञान की गर्मी चढ़ा हुआ है तब भी जब पंचकोष हो उतार देनी तो इसलिए कहते हैं कि देखो प्राकृत विषया विहार के विज्ञानों के द्वारा प्रच्छ होने के कारण मान लगता है ये अत्यंत गहन देश में अगर छिपा हुआ बुद्धो तत्वलब्धि मानता वहाँ ही स्थित मानना पड़ेगा क्योंकि सर्वप्रथम उपलब्धि वही होती है ये है व्यापक सर्वत्र उपलब्धि सर्वप्रथमानुभूति जो होती है आपका आत्म का जो झलक होता है वह अपने हृदय में बुद्धि में होता है तीसरे कहा जाता है गोहां नहीं है कि वह बुद्धि में एक टुकड़ा बनकर रह रहा हो या परिचिन्न स्वरूप वाना है ऐसा वही वस्तु है जो उसके अंदर रखा हुआ है भी बक्से के अंदर बंद कर रखा हुआ है इसलिए सावय है ऐसा नहीं समझना इसलिए स्पष्ट कर कहते हैं तथा उपलब्धि कि सर्वप्रथम उपलब्धि आपको वही होती है गहवर गर्थ संकट है गहवरिष्ट गवर कहते हैं विषम को विषम का मतलब क्या अनेक अनर्थ संकट के जाल में भी वो स्वरूप स्थित है थी गौर ये वा। ही यह कूड़ गुड है गोड़ा प्रविष्ट है गुहा गुआय, है हाँ, है अतः गौवरिष्ठ इसलिए गोड़ा प्रविष्ट है और गुहाय इसलिए इसको हम कहते हैं गौवरिष्ठ अतः है। अदो दुर्दर्श परस्पर हित मदभाव मतलब कर दिया इसलिए ही वो दुर्दर्श समय उस आत्मा पुराण पुरादनम् वह पुरातन पुरातन है अध्यात्म ग अध्यात्मयोग क्या है विषय प्रतिसंहृत्य चेत आपने समाधान अध्यात्मयोग विष्ण से प्रतिसंहृत्य चेत आप चित्त को विषयों से प्रतिसंहरण कर प्रत्याहरण करे आत्मा ही समाधान करने का नाम अध्याम सैन मत उसी के द्वारा तेनावी के तेना धरम प्राप्त होने योग्य है ऐसे मान कर के अनुभव करने योग्य है ऐसे मान करके आतारम धीरो धीरो हर्षो को आत्म उत्कर्षापकर्ष और अभाव वह धीर धीमान हर शोक को त्याग कर दिया मतलब गया निश्चय हो गया आत्मा का न तो उत्कर्ष है न तो अपर्ष है अभिलषित पदार्थ प्राप्ति से आत्मा का न उत्कर्ष होता है और अभिलसित पदार्थ वंचित होने मात्र से आत्मा का अवकर्ष भी नहीं होता यह जब निश्चय कर लेता है वह व्यक्ति को वस्तु का प्राप्ति होने न होने पर न हर्ष होगा न शोक होगा दोनों को बच्चा किंचाए दत्तम यदम वक्ष्यामी तत्कदी एतछा सरगृह मत प्रवृह्य धर्म मनुमेतमाप्य सम्मोद मोदनीय गि तुम्हारे लिए संत्म का द्वार खुला बड़ा है तुम्हारे जैसे अधिकारियों के लिए ही आत्मा का द्वार खुला हुआ है तम व जो व्यक्ति उस आत्मा का वर्ण कर लेता है उसी के प्रति वह आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर ऐसे दिखा ले आत्मा को वर्ण करे तब और यहाँ नचिकेता आत्मा के स्वरूप की अनुभूति के सिवाय और कोई चीज चाहता नहीं तो आत्मा कहीं ही वर्ण कर लिया है जैसे पार्वती कहती है चाह दस हजार या दस करोड़ दस हरबों का जन्म बीत जाए बीता उन्हें दूंगा देन मैं यदि चाहू पति के रूप में तो शिव को ही चाहिए बहुत नारद जी ने प्रयास किया कामदेव ने प्रयास किया बड़े बड़े लोग समझाए नहीं चाहे कुछ भी कहो स्मशान में रहने वाला है चिगा के भस्म को लेपने वाला है वह कोई आपके लक्ष्य लग साफ़न लगाता नहीं है कोई सुगंध शरीर दे नहीं दुर्गंध आएगा समय, है हड्डियों की माला पहन रखा हुआ है चार साफ है तो कैसे उसके साथ सोएगी बैठेगी उठेगी सोच कर ले ऐसे पति को तो चार ही है बेकार आदमी है, है। उसके ना घर न द्वार है महोंगम उसके साधन क्या है बूढ़ा पैर अरे तेजी से कहीं तुम जाना भी चाहिए मसूरी तो जा नहीं सकती तो बूढ़ा पहले है बूढ़ा मतलब पैल पहले भाई और खाट भी नहीं उसकी पास खाट का टूटा पैर उसको रखा होगा खाट का पैर जो टूटा होगा वही उसके पास खटवा खटवा भी नहीं खटवा कांगे प्राणायाम डंडा बना रखे और क्या करेगा और कहीं चीज तो चाहिए नहीं उसको तो खटवा के अंग को रखिए पा रहा है हंसदंड लिया है ऐसा गरीब आदमी तुम तो उसके पीछे पड़ियो कितना समझाते अनेक प्रकार से हमने घना पैदा हो जाए हर तरह से कोशिश किया तब भी वो हटती नहीं खुशो कहते हैं आपका को वर्ण करना जैसे हमने चिकेता को कितना प्रलोभन दिया इन्हों कहता है नहीं मेरे को चाहिए तो वही वर्ण चाहिए और दूसरा तो ऐसा जो दृढ़ होते हैं उनको ही वह वस्तु का अनुभूति हो सकता है एक अक्षरता मरण धर्मा जब मनुष्य मरत्या एक अक्षता इस आत्म तत्व को सुनकर के समृह सम्यक प्रगा के भली भांति उसका मरण कर की धर्म प्रभृ धर्म से युक्त इस सूक्ष्म आत्मा को बिहार संघात से पृथक करके अणुम एक सूक्ष्म आत्म तत्व तो को वह प्राप्त कर लेता है करके स मोदनीयम ही मोदते स मोदनियम लब्धवाही मोदते, वह मोदनीय आनंद स्वरूप आनंद को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है पर मोदनीय तत्व को उपलब्ध करके और स्वयं आनंद स्वरूप को होकर आनंदित हो जाता है क्योंकि हे नचिकित मन क्यूँकी मैं यह मानता हूँ नचिकेता निश्चित से तुम्हारे तुम नचिकेता के प्रति वह ब्रह्म रूपी भवन ब्रह्म रूपी जो मकान सदमा वह तुम्हारे लिए विव्रतम उसका मुख्य द्वार मल खुल गया है अर्थात तुम्हारी अपने स्वरूपानुभूति के लिए और कोई अवरोधक नहीं है मौल तो है नहीं विक्षेप भी नहीं आवरण भी तीनों खत्म है अतयव तुम्हारे लिए वह ब्रह्म रूपा सद्म विवृणवते खुला विवृतम भवती खुला हुआ भाष्यकार दे क्या कहते किंच जातम यद हम वक्श्या यह जो आत्म तत्व है जिसको मैं तुम्हें आगे उपदेश देने वाला हूँ तुरकर के आचार्य प्रसाद करेंगे आचार्य की कृपा से आचार्य का हृदय जितना प्रसन्न होता है जिस शिष्य के प्रति उस शिष्य के हृदय में अपने आप अनायास ही वस्तु प्रकट हो जाता है सुनते सुनते ही हो जाता है अपने आप मारा निर्ध्यात कुशिक्षा बन देर नहीं लगता आचार्य का प्रसाद से होता है प्रसाद बटेगी अभी चिंता मत करो <laughs> तो खाने का प्रसाद मिल रहा है नहींवड़ी तो नहीं तो बटेगा नहीं वो प्रसाद नहीं ये इसलिए कहते सम आचार्य का जो है सम प्रसाद से बता सम्य प्रकार की प्रसन्न से उन्होंने जब देगी आज कल लोग कहते हैं ना मरे हुए को भी गुरु मान लेता हूँ अरे मानने से थोड़ा हो यहाँ तो मैंने सेवा कर ली है लिया यो मान लो फिर ऐसा नहीं होता मान लेने से नहीं होती मरे को गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब उनके चरणों में रह नहीं सकते सेवा नहीं कर सकते दर्शन नहीं हो सकता उनका और उनके मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकते उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते उनके आत्म प्रसाद कैसे प्राप्त करो तो इसलिए गाते गए सम्य तो भावे न प्रगृह उपाध्याय सम्य तो भाव से उसको उपादाय ग्रहण करके मर्त्यो मरण धर्म धर्मांत अनवेदमित धर्म्यम धर्म से जो अनपेत आ धर्म से उचित चुत नहीं अनुचित धर्म नहीं है धर्म अनवेदमित धर्म्यम उसको अलग कर उद्यम प्रकृत्य बहुत प्रयास करके अलग करना पड़ता है मुंजी का आगे दृष्टांत देंगे। तलवार घास होता है घास जब चलोगे ना उसके बीजा भाग देता है चमड़े को चीर देता है खून भी निकल आता है घास ऐसा होता है विशेष सावधानी से काटना ही पड़े बटोरना पड़ा चाहिए हाथी काट देगा बहुत सावधानी से उसको बटोर के गठरी बांध के लिए आते हैं उसको फिर पानी में डाल के सड़ाते हैं फिर उसको चीरते हैं बड़ा संभाल के तब अंदर में ईशिका नाम की चीज मिलती है तीन परत होता है तीन परत निकाल उसे अवस्था त्रे कहेंगे दृष्टान बहुत सुंदर है नित्य निरंतर होगा बाह्य दृष्टिया हमें बहुत सुंदर घास है हरा भरा खड़ा है सुंदर लग रहा है ये संसार भी ऐसे ही है बहुत सुंदर लगता है लेकिन जाए से घुसोगे तो चार से काट के खा डोगे संसार दुखमय है इसको चीरना फाड़ना और अंदर में विद्यमान उस ईशिका को निकालना ज्यादा कठिन है जैसा बाह्य उस मूंझ से ईशिगा को निकालना कठिन होता है बहुत सावधानी से व्यवहार करते हुए आप उसको युक्ति से निकाल देते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी क्षण प्रति क्षण कदम प्रति कदम आपको सावधानी को बरतनी पड़ेगी सावधानी से रहकर साधना को करते हुए युक्ति पूर्वक शरीर त्रय या अवस्था त्रय को छेदन कर उस ईशिका के समान भीतर में छिपाओ उस आत्मा को अलग करना है उसको कहते हैं उद्यम्य पृथक कृत्य केवल उद्यम नहीं सीधा पृथक कृत्य भी नहीं हो सकता उद्यम्य पृथक कृत्य शरीर आ रे है देखो किससे अलगर्णी है शरीर आदि होना सूक्ष्म आप सूक्ष्म आत्मा को अनुभव करके सामर्थ्यो विद्वान व मर् है किंतु ऐसा विवेकशील पुरुष है वो विद्वान मोदते मोदनीयम हर्षणीय आत्मा नब्धा वह हर्षणीय मोदनीय आत्मा को ही प्राप्त कर ले आत्ता में निष्ठा को पाए निष्ठा को क्यों पा रहा है तदेव विद्रह्म क दे भवन को ब्रह्म ब्रह्म भवन भवन के के समान में कर इन तीन को फाड़ अंदर गया ना अंदरता में वो तीन द्वार को खोल के अंदर जा गया इसलिए मकान के भीतर जाने के समान ही त्रृष्ठवा तदेव अनुप्राष्ट्र कहा गया था वो आपस लौट गया कहा लौट रहा है कहते हैं ब्रह्मसंद भोन चिकित्सा तवाम प्रत्यापावृत द्वार प्रति अप्रत द्वार विवृदम का मतलब तुम्हारे प्रति मानो इसका द्वार खुल गया है विवृतम अभिमुखी हो तम मन अर्थ तुम्हारे ओर तुम्हारी ओर अभिमुख हो चुका है मोक्षारमता मनने का, का मतलब तुम सत्य मुक्तिर भी मोक्ष के योग्य हो ये मेरा अभिप्राय है ऐसा नचिकेता को इतना स्तुति करे जा रहे हैं, हमने नचिकेता ने देखा भी कब तक स्तुति करते रहे हैं? नहीं? बहुत हो गया अधिकारी का लक्षण कथन करने की निमित्त से मेरी स्थिति कहा कर रहे हैं बहुत ज्यादा हो गया है तो रोकने के लिए दोबारा याद दिलाते भगवान को उसका तो जवाब अभी तक नहीं दिया जो मेरा प्रश्न तो आधर्म लटका पड़ा है और मेरी स्तुति के चक्कर में जो है रह गए उसको तो छोड़ दिए प्रसन्नस्मी भगवन करदी यदि आप मुझे योग्य मानते हैं और प्रसन्न भी हैं तो मेरे प्रति उस प्रश्न का जवाब दीजिए जिसको हम अब दूसरे शब्दों से डाले अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अन्य अस्मा कृत कृत अन्य भूताच भव्याच्य तदव ये शास्त्रीय कर्मानुष्ठान रूपी जो धर्म और उससे प्रथक जो भी है अन्यत्र जो शास्त्रीय कर्म है उनसे भिन्न और अधर्मा मान शास्त्रीय जो निषिद्ध कर्म और अशास्त्री कर्म है जो उनसे भी जो भिन्न अन्यत्र, अन्यत्र कर्ता कृताच कृत मने कार्य स्थल प्रपंच को प्रतिशत से और अकृत मने सूक्ष्म प्रपंच का कारण रूप और कार्य कारणात्म तो के जगत से जो भिन्न है अन्यत्र भूताच भव्याच्च इतना नहीं जो काल अप्रयातीत है वो भी चीज है ऐसा जिसको आप सोचते समझते हैं और अनुभव करते हैं, उसको आप मेरे लिए कथन कीजिएगा अन्य भूतात् भूतकाल भविष्य इन दोनों के माध्यम से वर्तमान बीच का विग्रहण हो जाएगा इन तीनों कालो ऐसी बीजो भिन्न है ऐसा जिसे आप जो है देख रहे हैं जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं उस तत्व के बारे में मुझे बतलाइए। भाष्यकार भाष्यकारते हैं मत भगवान प्रसन्नस्ता चेतरी उच्चता अन्यत्र शास्त्रीया धर्मानुष्ठान शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान तत्फला तत्कार के पश्च ते नाम कहम कर्म का फल और कर्म का कारक कर्तरत्व इन कर्तव्य से ही कर्म का कारक यही होगा हम ब्राह्मण है छत्र वैश्य है अमुक आश्रम के हैं, वर्ण और आश्रम ही कारक है इनके बिना जो उसको कर्म करने के कोई अधिकारी नहीं मिले इसलिए कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, तो है ही उसने भी लेना है जो वर्ण आश्रम धर्म है जो कि व्यक्ति को शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त कराता है अतएव कारक है जो पृथक भूतम् इनसे जो पृथक है तथा अन्यत्र धर्मा इसी प्रकार अन्यत्र का विशे अर्थ शास्त्रीय निषिद्ध कर्म एवं अशास्त्रीय कर्म उन कर्मों के अनुष्ठान उन कर्मों का फल उन कर्मों के जो कारक राजा द्वेश आदि इन सारे चीजें जो हैं, इनसे जो भिन्न है उसके बारे में हमें बताइए अन्यत्र कृतम ने और कृतम कारण अस्माद्य मुझ अपने से भिन्न भूता जो कुछ भी कार्य करण संघात है उस तत्व के बारे में हमें बताइए समझ रहा है कि मैं तो हूँ मई न रहो कौन जानेगा किसको जानेगा कैसे जानेगा ये कारणगत है असमान कृपा कृत स्व भिन्न जो कार्यकरण जगत हम देख रहे हैं इससे भिन्न यदि कोई आत्मा अभ्रम या कोई चीज आप जान रहे हैं तो अन्यत्र काला भव्या मान भविष्य तथा वर्तमान अतिक्रांत काल भव्य मे भविष्य और आदि और वर्तमान काल में इन तीनों कालों से परिचित कालत्र कहने का मतलब जो कालत्र से परिचिन्न नहीं है उस वस्तु के बारे में दृश्य तीद वस्तु सरोम वश्यु जो इस प्रकार का वस्तु जो की कैसा है सकल व्यवहार का विशेष अतीत है अर्थ असल व्यवहार ऐसी परे जिससे आप ऐसा से मने देखना होता है लेकिन अर्थ किसने कभी जाना सी ऐसे जिस तत्व को आप जानते हैं, है तत्व मह मुस्तत्व का आप मेरे लिए कही कृत्यवम पृष्ठवत मृत्युवाच पृष्टम वस्तुओ विशेषणांतरण चाहिए इस प्रकार से पूछे हुए उस प्रश्न का पूछने वाला जो कौन है नचिकेता उसके लिए मृत्यु जयराज धर्मराज उन्होंने जो है जवाब दिया लेकिन उस पृष्ठ वस्तु को कहा इन कैसे कहा विशेषणातरण सीधे नहीं बोल रहे हैं जवाब तभी सीधे उत्तमाधिकारी के लिए जैसे बताना चाहिए ब्रह्म है अमुख है वो या नहीं पता पहले मंद और मध्यम अधिकारी सर्वप्रथम मध्यम अधिकारी और फिर मंदाधिकारी इन दोनों को बताएंगे उसके बाद उत्तम आदि जाति मृतवा तो साक्षात आत्म स्वरूप का कथन बाद में करेंगे पहले यहाँ तीन मंत्रों के द्वारा मंद मध्यम अधिकारी के लिए ओहकार रूप जो विशेषण्तर है आलम्बन विशेष है को उसको लेकर करता है, जो मंदाधिकारी है वह ओम रूपी शब्द में ब्रह्म दृष्टि करके ओम की उपासना करता है जपेगा ज्ञान करेगा करेगा। और मध्यमाधिकारी क्या करेगा इस ओम शब्द का जो वाच्य है शुद्ध ब्रह्म उसी को साक्षात ध्यान ओम शब्द को प्रतीक नहीं ग्रहण करता किंतु ओम शब्द का वाच्यार्थ ग्रहण कर है दूसरे मंदाधिकारी क्या ओम क्या है साक्षात शब्द वह प्रतीक जैसे एक पत्थर का आपने मूर्ति बना दिया और उसमें ग्रहण के हे विष्णु है और पत्थर रूपी वो मूर्ति का आधार के बिना विष्णुत्व तो को ग्रहण ही नहीं कर पाते विष्णु क्या है समझ में नहीं आता जब तक वो मूर्ति सामने ना हो क्या शब्द में मूर्ति श्लोक बोलोगे या ठीक नहीं नही श्लोक बोलेंगे नहीं बोलेंगे विचार भुजा वाला है एक हाथ में शंख है गदा है पद में ये सब बोलोगे ना उस तो शब्द में ही मूर्ति को आप या तो मन में लाओगे जब जो है कास्ट में या पाषाण में इत्यादि मूर्तियों को प्रतीक बनाकर ही मन बुद्धि उसके ऊपर टिक सकता है विष्ट रूप उसको ग्रहण कर सकता है तो मंदाधिकारी के लिए एक आलंबन, एक प्रतीक की अपेक्षा होता है उसके लिए ओम एक शक्त जो के लिए प्रतीक बनेगा और उस प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करता हुआ वह उपासना कर रहा है तो करते करते उसके अंत कर्ण शुद्ध होते होते वो मध्यमाधिकारी बन जाएगा अब उसको ओम शब्द भी प्रतीक की जरूरत नहीं है ओम शब्द को ग्रहण करके वो ध्यान और उत्तमाधिकारी साक्षात ब्रह्म स्वरूप को ग्रहण करना है उसे वाच्यवाचक भाव की भी अपेक्षा नहीं वाचक मात्र की ही, नहीं वाचक भाव की भी अपेक्षा ही, साक्षात तत्व तो ग्रहण करता है उत्तम अधिकारी पहले इसलिए कहते हैं विशेषणातर च विवक्षम पृष्ठम वस्तु मृत्युवाचन विशेषणातर की वक्षा करते हुए पृष्ठ वस्तु को मृत्यु करने लगते है ठीक है स्पष्टी कहेंगे उसके बाद में देखूंगा सर्वे वेदायाद मनंदी सर्वाण ची छंद ब्रह्मचर्य झरंति तत् पदम संग्रहण ब्रवीमी ओम तत्त वेदा सर्वेदा कर्म से कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड सारे आ जाएंगे टीका कार्य वेद सैदे कैसे उपनिषद मात्र को लक्षित कर देती हैं भाष्य कार्य को बात नहीं कह रहे हैं सर्वेदाह का कोई वाक्य करते ही नहीं है वो क्रकार उसको समझाने रेष उपनिषद लेना इन भाषाकार के कौन से सकल के द्वारा साक्षात तो परम्पराया व ब्रह्म ही लक्षित है ज्ञान कांड के द्वारा साक्षात् तो लक्षित है कर और कांड के द्वारा परम्पराया वही आत्मत्व तो ब्रह्म तो तत्व तो लक्षित इसे संपूर्ण वेद का मुख्य लक्ष्य है ब्रह्मा बोध और कुछ नहीं है अभय सर्वे ब्रह्मी जिस पद जो पदनीय गमनीय अनुभवी ऐसा जो अविभागे न जो जानने योग्य है जिसको ऐसा कहते हैं आमनंती अविभागे ना जो गमनीय अविभाग्य नभेद रूपे न जो करने योग्य है ऐसे कर राम पद उस पद को जो कहते हैं तपास सर्वाणी चीतरा नहीं तपास वदन्ति चलती वी तात्पर्य जिसके प्राप्ति के लिए कहा गया है विभिन्न प्रकार के की तपस्या सर्वाणी तपासमे कथित अतएव किस तत्व पद की प्राप्ति के लिए ही सकल प्रकार की को कथन किया गया है यदि थी। आ जिसको आ हुए लोग का आचरण करते हैं का मतलब नहीं भोग सरित होना सकल प्रकार के विषय भोग सरित होना सकल प्रकार का विषय भोग सरित होने का नाम ही ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरिय का पालन करने के लिए आवश्यक श्रवण मरणी करते वो सब कुछ ब्रह्मचर्य ही है का सकल साधन साधन समझो तक भी ले लो या उससे पूर्व अंतगण शुद्ध कहा गया थे, तपसा अनाश की सारे चीजों को भी सब का नाम ब्रह्मचरी है तप पदम ते संग्रहणा उस पद को ही मैं तुम्हारे लिए कह संक्षेप क्या है वो पद इतना स नहीं टीका का दिया वेदे देशा उपनिषद एक पदम मैंने पढ़नीय गमनियम अविभागे न गनीय कह थे नहीं गाड़ी घोड़े से चले जाओगे परम के पास इसलिए कह दिया अपृथक भावे नवि अपृतक भावे नित स्वरूप ऐसी स्व अभिन्न नहीं उस स्वरूप आत्मा को भ्रम को ग्रहण करना है परमात्मा को ऐसे का नाम पद है आमनती हम सर्वविदा कहाष्ठान में आप कर रहे हैं देखो साधारण या तो ओम की बात छोड़ ही दो आपसे आइए वापस मूर्ति वाले दृष्टान मूर्ति और विष्णु की आप पूजा करते कि नहीं करते है ना हो भी छोड़ो गीता पाठ करते कि नहीं करते गीता पाठ करते हैं कोई तरफ पाठ करते नियम क्या है देवो भूतवान देवानीजे लिए क्या करेंगे देव भाव कैसे हम करेंगे कहे कोई करन्यास करो अंगन करो वो सारे चीज को आपने क्या कर लिया अपने अंदर धारण कर लिया और अगर आप गीता का स्वरूप मानकर के गीता का पाठ कर लिया इतना अखल नहीं हो पातास अंगस का तात्पर्य षोरशन्यास होता है सोलह प्रकार के न्यास किए जाते हैं उसके बाद षोरसन्यास के द्वारा अपने अंग प्रत्यंग के अंतर्गत जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं जिसके हम पाठ करने जा रहे हैं उसको अपने स्वरूप स्थापित करके अपने आप को स्वरूप से मानता हूं मैं गीता रूप मैं अमुक स्त्रोत्र रूप हूँ मैं अमुक देवरूप हूँ इस भावना से करके उस देव की न पूजा करूंगा जब मंदाधिकारी के लिए ये बात कही गई है तो आप सोच लीजिए उत्तम बात पर? इसलिए तो ये जो ओम तो प्रतीक है जो बताया जा रहा है यहाँ पर वो मंदाधिकारी के लिए करेगा ये साधारण उपासना के लिए कर्मकांड के अंतर्गत उत्तर उपासना के लिए कहा देव भूतवान देवानी लेता तो। इसीलिए यहाँ अभिन्न कर रहे मात्र से उत्तम का प्रसंग नहीं है जब तक आप प्रतीक रूप से ले रहे हैं वाचार वाचाराचवाच भाव से ग्रहण कर रहे हैं तब तक तो उत्तम का प्रसंग नहीं है ये मानद मध्यम अधिकार की प्रतीक में आधार हो गया ओम रूपी शब्द वो आकृति ले लो उसका जो है शब्द को किसी रूप से लिखिए चाहे मानस लीजिए बाहर जब करेंगे ताटक करेंगे ओम के प्रति धारणा का भ्यास प्रत्याह के लिए भी आग शुरू में उससे करो फिर अंदर करो धारणा हो जाएगा वही फिर उस के प्रती करो हो क्रमशः करना पड़ता है ना साधक के ऊपर निर्भर है इसलिए यहाँ पर मल और मध्यमाधिकारी के लिए कहा जा रहा है देखो स्पष्ट ही है टीका में देख लीजिए दूसरी पंक्ति यानगिरी है मंदी कारण विचार असमर्थ से क्रमेण अवगत साधन संक्षिप्त संग्रहेण प्रविमता है तो मंदाधिकारी के लिए कहा जाता है उसको भी फिर आगे करके जाते हैं यद से उच्चारण प्रति यति तच्य प्रसिद्धम समहित चित्त मध्यमाधिकारी ओंकार उच्चारणे उच्चारण यदयानुपरक्त यद विषय अनुपर संवेदन स्मृति तदकार ब्रम अहमस ध्यान तथा भी असमर्थम प्रति ओम शब्द एवं शब्द ना पहले वो क्या करता है ओम शब्द वाच्य जो ब्रह्म वही मैं हूँ ऐसे वो उपासना करना है इसको निर्गुण उत्पादना और दूसरा वो सगुण में आ गया वो शब्द में देख रहा है ब्रह्म दृष्टि ओम ओंकारगी तथा असमर्थ जो वाचक के द्वारा जो वाच्यार्थ पुता ब्रह्मा उस ब्रह्म से स्व को अभिन करता होना करने जो समर्थ नहीं है ना वो पहले वाला उसे जो समर्थ नहीं वो तो मंदाधिकारी उसके लिए क्या है ओम शब्द में ब्रह्म दृष्टि करना जैसे मूर्ति में विष्णु का दृष्टि किया ये शब्द उस तत्व का प्रतीक है इस विष्णु का प्रतीक होता है और उसमें भी उस प्रतीक में विभिन्न गुणाधान कर लोगे तो संपद उपासना संपद उपासना प्रतीक उपासना संपद उपासना तो यह प्रतीक का विचार है संपद का नहीं क्योंकि हम निर्गुण करना चाहते हैं प्रतीक में भी निर्गुण रूप से नहीं केवल प्रतीक का ही गुण मात्र है प्रतीक स्वयं ही एक गुण है सगुल क्या है सबूल वस्तु है उससे अतिरिक्त तो उसमें और कोई गुणागान नहीं करूंगा जैसे तदवन भजनीयम भावनीय है ना गुणाधान होता है वो नहीं गुणाधान करेगा तो और भी अत्यंत मंदाधिकारी होता है तो शव में भी बिना गुणों को ग्रहण किए और जो सब संकल्प है जात आत्मक्रीड है आत्म काम है इन गुणों के बिना जो नहीं कर सकता वो तो और अत्यंत मंदाधिकारी सबको दोपासना का अधिकारी उसकी यहां चर्चा ही नहीं उसको तो बार कर दिया नहीं वो अत्यंत इस प्रसंग में उसको लाने की जरूरत नहीं नचिकता के सामने उस बात को कहने की जरूरत नहीं समझ क्या मंद मध्यम तीन के लिए बात कर रहे हैं और उसने मंदर मध्यम को एक ही मंत्र से एक ही शब्द से डॉन के लिए कर दिया ये अंतर है ठीक है बातें स्पष्ट है अब आगे देखिए प्रतिभा जो सर्वानी चाहिए तो बदलती मने स्पष्ट करते हैं समस्त प्रकार के तप भी जिसके लिए कहा जा रहा है यद से मतलब यद प्राप्ति वी जिस स्वरूप जिस पर की प्राप्ति के लिए ही कहा गया है यदि चंदो ब्रह्मचर्य जिसको चाहते हुए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऐसा ब्रह्मचर्य सीधा सा जो रूढ़ार्थ है उसको ले रहे हैं गुरुकुलवास लक्षणम रूढ़ जो प्रसिद्ध है गुरुकुल में रहा और वहीं पर जो है उसमें भी पढ़ लिख करके आगे गृहस्थी बनने वाले को नहीं लेना वो तो, तो पढ़ने का और वापस आगे विद्यालय उसकी बात नहीं परमानेंट वास्टिक जिसको छात्र का त्रय धर्मस्क्राता है बताएंगे जो गुरुकुल में गया पढ़ा लेगा पढ़ लिखने के बाद उसको वही जब उपनिषद अध्यक्षों का श्रवण करने के बाद इतना वैराग्य हो गया वो क्या है गृहस्थी में नहीं और उसी में वही रह करके ब्रह्मचर्य धारण करके अपनी उपासना करता हुआ इस मार्ग में आगे बढ़ना जो चाहता है उसको यहाँ लेना है अच्छा अन्य अथवा दूसरे अर्थ भी लिया जा सकता है क्या ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो कुछ भी आचरण करोगे सारे का नाम ब्रह्मचर्य तत्पदम के सतम्ञात तो तो में जिसको तुम जानना चाहते थे वह पद को मैं दो मैं प्रेमी संग्रेणा संक्षेपी संक्षेपा क्या है वो ओम करे तत्म युद्ध ओम इत शब्द वाच्य प्रतीक इसी के असर पर भाष्यकार ने जो इसको दो तरह दिया न प्रतीक भी पद वाच्य वाच्य, वाच्य। मध्यमाधिकारी प्रतीक है इसे टीका ने उस प्रस्ताव को समझाया है तर तद पदम यद भूदम जो तेरे द्वारा जानने के लिए इच्छित तो वह पद कया तो यदे तद ओम वह और कुछ नहीं है या ओम ही है याद बाचिक के रूप में ले लो चाहे ओम शब्द प्रतीक रूप ऐसी ले लो कहते कैसे जो ऐसे उसको भी तो समझाना है तो उसके लिए अगला मंत्र आरम्भ होता है क्षरम ब्रह्म ज्ञातवाक्षरम ब्रह्म यह अक्षर ही अपर ब्रह्म क्योंकि आगे परम बोलते हैं इसलिए इसका अपरम पहले लेना यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म भी है इसलिए इस अक्षर को जान कर या अपर ब्रह्म रूपेण जानकर उपासना करने वाला व्यक्ति को क्या मिलेगा जो यो यदि जो व्यक्ति जिस चीज को चाहता है वह व्यक्ति उसी को प्राप्त कर लेता है या वही हो जाता है सदैव भवन उसके प्रति वह वही हो जाएगा इसलिए ओम में तीन मात्रा है आ, मा। आ, मात्रा सारा आ ब्रह्मा जी के पर्यत पूरा पूरा हो गया हिरण्य पद पर्यंत सब कुछ पाताल लोक से लेकर रौरव नरक से लेकर पूरे चौदाह लोक जो वर्णन किए जाते हैं तार हिरण गिर पद पर्यंत के वस्तु वृष्टि समष्टि सब कुछ वात्रा वा के अंदर चिंता पड़ा और वो मात्रा आपके अंत कर्ण शुद्धि वासना का क्षय कर और मात्रा स्वरूपानुभूति के सानिध्य के लिए मेरी निरिध्यास चाहिए पहले श्लोक भी इसका लिखाया इसलिए आपके द्वारा आपको क्या मिलिया? सब कुछ अपर ब्रम मिल गया उ अपरब्रम्ह और पर्रम का सेतु जैसा अंतगण शुद्धि का काम करता है क्षमार और मात्रा साक्षात स्वरूपानुभूति की ओर अभिमुख कर देता है इसे कह दिया ये आप वहां भी दे, दे देता है पर ब्रम भी देता दे दे दे है जो तुम चाहो वही तुम हो जाओ ऐसी चीजें हैं इस प्रकार से साक्षात उन्होंने वर्णन करके कहा दिया दर्द ओम में ही सब कुछ आता एक देव अक्षर भाष्यकार कर दाता है इसलिए ही तो यही अक्षर को हम ब्रह्म अपरम इसी को हम क्या कहते हैं अपर ब्रम कहेंगे और शब्द वाच्य वस्तु क्या है इस शब्द वाच्य पुता अपर ब्रम भी है क्षर पर और इसी अक्षर के वाचार पर्रम भी है प्रतीकम एदर क्योंकि इन दोनों का प्रतीक यह अक्षर अच्छा है ज्ञाता उपास्य अगर ना इसलिए मन मध्यम मदि अधिकारी के नाते उपास्य कहते हैं। इस अक्षर की उपास जान कर कर इस अक्षर के समय प्रकार से उपासना करके ज्ञान उपास ज्ञान व शब्द उपासना का प्रया मान करके कहा जा रहा है ब्रह्म इति यो उपास्य किसको उपासना किया ब्रह्म उपास ब्रह्म उपास। उपास। की उपासना किया चाहे अपरब्रम उपासना हो चाहे पर ब्रह्म उपासना हो उपासना उसने ब्रह्म की ही की है ऐसा करने से इति यो इच्छति परम अप्रम तब से चाहे वो पर कुछ चाहे वो वही हो जाए, वही उसको प्राप्त हो जाएगा परमचित क्या तब अपरचित प्राप्त क्या कह रहे यदि परमचित यदि तुम परम को चाह रहे हो फिर वो प्राप्त भी नहीं रहेगा वो यादव्य और यदि अपर को चाहते हो फिर तो प्राप्त वो क्या है वो प्राप्त भी हो जाता है क्योंकि वो तो जाकर प्राप्त करने वाला पद विशेष होगा ना ये इस चौदह लोग कोई कोई आप चाह रहे हैं चाहे पाप कर कर के नरक जा रहे हो तो ठीक है हो ये सही ओम से वो भी मिल जाएगा ओम से जो चाहे सब मिलेगा नर्क भी मिल जाएगा अब इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो चाहोगे गट्ठे में इससे रिश्ती मिलेगी वाक मिलेगी और चेरा को पटा दिया दुरुपयोग करता था तब चाहोगे नर्क इसलिए ये राब्ते ऐसे है जो आपकी मर्जी इसलिए कहते हैं यदि परत की अपेक्षा से ओम शोधवाच पर ब्रह्मांड करके उपासना करते हो तो अवश्य तुमको ज्ञातव्य तत्व की प्राप्ति होगी अनुभूति होगी तो तुम इस ओम को अपर भ्रम करके उपासना करते हो तुम्हे प्राप्त जो भी वस्तु है पद है इस लोक के अंदर वह तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिरा स्पष्ट कर ले ते यह ऐसा है इसलिए ओम से बढ़कर कोई साधन इस संसार में हो सर्वोत्कृष्ट साधन ये क्यों नहीं जब होम ही संपूर्ण ब्रह्मांड है क्या दिक्कत है ये कुछ ठेकेदारी ब्राह्मणों ने जो कट्टरवादियों ने गड़बड़ कर दिया है बीच में न कुछ नहीं की स्त्री उच्चारण ना करे पुरुष उच्चारण ही करना चाहिए ब्राह्मण ही करना चाहिए अरे कोई ठेकेदारी नहीं है होम में सब कुछ है शूद्री होम में ही है ना समस्त ब्रह्मांड ओम के अंदर अम मात्रा में घुस गया उस ही ही ही ही में ही है, है, स्त्री ब्राह्मण है ओम ही रंडी भी है वो भी कर सकती है जब वो सभी उसे में कल्पित है ना यदि कल्पित वा वस्तु स्वास्थान को जानना चाह सकता है तो उस प्रति को क्यूँ नहीं इस्तेमाल कर ये जो कुछ बीच में काल भगवान है न कालीन महता बहुत सारे गड़बड़ हो गया है कुछ कट्टरवाद इसमें घुस गया और कुछ ब्राह्मण तो अपनी ठेकेदारी ले ली उसकी क्या हम ही को इसका अधिकार है नहीं भाई जो सारे उसी में कल्पित है जो भी कल्पित वस्तु अपने स्वरूप की ओर जाना चाहेगा तो उसको ओम का जो कोई भी व्यक्ति नरक में भी जाना चाहता है वो भी ओम को इस्तेमाल करके जा सकता है तो क्या दिक्कत ओम तो में सब कुछ है। ओम से अपर प्राप्त कर सकते हो पर्रम प्राप्त करते हो कैसी दिया? जब इतना कह दिए हैं, तो किसको अधिकार निषेध करोगे नारद जी ने रोका क्यों रोका और पूरा देखना चाहिए शायद वह कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करने कर रहा होगा जिससे वह सर्व वर्ण सर्व आश्रमों को भंग करे उसका अतिक्रमण करें की कोई भी साधन होता है वो साधन का सदुपयोग होने उपयोग कोई करे धन उसका सदुपयोग एक दुरुपयोग करने लग जाए रोकेंगे धर्म क्या है जो व्यवस्था है इस संसार में उसका व्यतिक्रमण जो भी करेगा